सुबह की चर्चा में कुछ बातें कही है उस संबंध में कुछ प्रश्न है और कुछ स्वतंत्र प्रश्न किए हैं मैंने सुबह कहा कि पृथ्वी पर तीन सुधर्म थे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 मैंने कुछ बातें कही है उस संबंध में कुछ प्रश्न आए और कुछ स्वतंत्र प्रश्न भी आए मैंने सुधर कहा कि पृथ्वी पर तीन सौ धर्म थे और इतने धर्म इस बात की सूचना देते हैं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 वैज्ञानिक नियम तो सार्वलौकिक होते है यूनिवर्सल होते है गणित एक है सारी पृथ्वी का धर्म भी एक ही हो सकता है जिस दिन भी हम परमात्मा के संबंध में ठीक बुद्धि युक्त विचार युक्त और विज्ञान युक्त दृष्टि को उपलब्ध होंगे उस दिन पृथ्वी पर धर्मों के अलग अलग मंजिल और अलग अलग शास्त्रों की कोई जरूरत नहीं रह एक मित्र ने पूछा है कि इन 300 धर्मों में सर्वश्रेष्ठ धर्म कौन सा शायद वो मेरी बात नहीं समझ पाए सर्वश्रेष्ठ तभी को कोई हो सकता है जब दो धर्म हो सकते हैं। दो धर्म ही नहीं हो सकते इसलिए न कोई निकृष्ट और न कोई श्रेष्ठ सब एक से व्यर्थ सर्वश्रेष्ठ होने की बात को सभी संभव है जब एक से ज्यादा हो या तो गणित ठीक होता है या गलत होता है कोई कोई श्रेष्ठ और अश्रेष्ठ नहीं होता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 ये उसने मजाक में लिखा क्योंकि हर आदमी को ये ख्याल है कि मेरा राष्ट्र महान उसने उसकी भूमिका में लिखा है की जो आदमी भी इस किताब को पढ़ रहा है उसके राष्ट्र से महान और कोई भी राष्ट्र दुनिया में नहीं हिंदू पढ़ेगा तो सोचेगा हिंदू राष्ट्र और चीनी पढ़ेगा तो सोचेगा चीनी एक पोलैंड से एक उसको पत्र लिखा है कि की किताब मुझे बहुत पसंद आई और आपने ये बात स्वीकार कर ली कि पोलैंड से महान राष्ट्र कोई भी नहीं है इससे बहुत प्रसन्न हुआ बटन रख तो सिर्फ इस मजाक में ये लिखा था कि हर आदमी को यह ब्रह्म है कि उसका राष्ट्र महान और उस पोलैंड के निवासी ने समझा कि ये मेरे लिए ही लिखा गया है और मेरा राष्ट्र महान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 लेकिन हमारा अहंकार मानने को राजी नहीं होता कि मुझसे ऊपर भी कोई हो सकता है ख्याल होता है कि मैं ही सबसे ऊपर हूँ और हम सब तरह की कोशिश करते हैं इस बात को सिद्ध करने की कि मैं ऊपर कैसे हूँ हम अपने अतीत की गुणगाथाएँ बढ़ा चढ़ा के पेश करते हैं हमारे मन में तो ये पागलपन बहुत गहरा है एक कोने ऐसी दूसरे कोने तक साधु संत बोलने वाले विचारशील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 परोक्ष रूप से वो कहता है हिंदू धर्म श्रेष्ठ है हम भी हिंदू हैं इस बात को इंकार करना मुश्किल हो जाता है वो कहता मुसलमान धर्म श्रेष्ठ हम भी मुसलमान है इंकार करना मुश्किल हो जाता पर तो हम इस बात को खोज ही नहीं पाते कि मुसलमान श्रेष्ठ है ये कहकर वो ये कह रहा है कि मैं श्रेष्ठ हूं मैं जिस पैदा हुआ जिस जमीन पर जिस धर्म में वो श्रेष्ठ लेकिन चूंकि हम भी उसके पागलपन में समिल्ध है उसके अहंकार में हमारे अहंकार की भी तरफ की इसलिए कोई इनकार नहीं करता और दुनिया में हजारों तरह के पागलपन फिल्म चलते चले जाता पेरिस विश्वविद्यालय में दर्शन शास्त्र का एक बड़ा प्रोफेसर था वो विभाग का अध्यक्ष था हेड था डिपार्टमेंट था उसने एक बार अपने विद्यार्थियों को कहा कि मुझसे श्रेष्ठ आदमी पृथ्वी पर कहीं भी नहीं उसके विद्यार्थी थोड़े हैरान हुए एक गरीब प्रोफेसर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 और उन लड़कों से पूछा कि तुम ये मानते हो कि फ्रांस दुनिया का श्रेष्ठ कम मुल्क है कि नहीं वो सभी फ्रांसीसी थे उन्होंने कहा बिल्कुल मान पूछा फ्रांस दुनिया का सबसे सर्वश्रेष्ठ राष्ट्र उसने नक्शे पर पेरिस का हाथ रखा और कहा कि तुम ये मानते हो कि नहीं कि पेरिस फ्रांस में सबसे श्रेष्ठ नगर उन्होंने कहा यह बात भी सच की पेरिस फ्रांस में सर्वश्रेष्ठ नगर उस प्रोफेसर में कहा मतलब हुआ की पेरिस दुनिया का सर्वश्रेष्ठ नगर है फ्रांस सर्वश्रेष्ठ देश है फ्रांस में सर्वश्रेष्ठ अगर पेरिस है और उसने कहा कि तुम ये मानते हो कि नहीं कि पेरिस में पेरिस का विश्वविद्यालय सर्वश्रेष्ठ जगह उन्होंने कहा ये भी ठीक और उसने कहा कि पेरिस विश्वविद्यालय में फिलोसफी पे श्रेष्ठ कोई विषय नहीं ये भी ठीक और उसने कहा की फिलोसफी का हेड ऑफ द डिपार्टमेंट मैम तो मैं तुमसे कहता हूँ की मुझसे बड़ा आदमी इस दुनिया में कोई भी नहीं हर आदमी ऐसी कोशिश करता है उस पर हंसने की कोई जरूरत नहीं है हम सब भी इसी करने की कोशिश में लगेगा इस कोशिश से हमारा पागलपंत सिद्ध होता है और कुछ भी सिद्ध नहीं होता यह मत पूछिए कि कौन सा धर्म श्रेष्ठ धार्मिकता अधार्मिकता से श्रेष्ठ है कोई धर्म श्रेष्ठ नहीं हो रिलीजियस होना इन रिलीजियस होने से श्रेष्ठ है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 एक धार्मिक आदमी दुनिया में मुकाबा हो जाए धर्म ना रह जाए धर्म मिट जाने चाहिए और धार्मिक आदमी बच जाना चाहिए लेकिन उसकी दिशा में कुछ और ही कदम उठाने पड़ेंगे ये चुनाव नहीं करना पड़ेगा कि कौन सदेश मत पूछिए मुझसे कि कौन सी बीमारी सदेश इससे कोई मतलब नहीं क्या कोई बीमारी चुननी है आपको कि हम कैंसर चुने कि टीबी चुने कि मलेरिया चुने कि कलेब चुने क्या चुने नहीं बीमारी नहीं चुननी है स्वस्थ होना है और स्वस्थ होने के लिए सभी बीमारियों छोड़ देनी आवश्यक है धार्मिक होने के लिए सभी धर्मों से मुक्त हो जाना आवश्यक आज तक ये नहीं हो सका इसलिए पृथ्वी धार्मिक नहीं हो पाए और अगर आगे भी मनुष्य जाति के लोग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 और धर्म का खेमा विभाजित है खंडित है टूटा हुआ है तो धर्म के नाम पर एक धर्म में दूसरे धर्म में लड़ने में अपनी शक्ति गंवा देता है और अधर्म जीतता चला जाता है क्योंकि अधर्म से लड़ने की ऐसी इकट्ठी भी नहीं हो पाती दुनिया में अधर्म जीतता चला गया है क्योंकि धार्मिक की ताकत आपस में नष्ट हो जाती है ईसाई मुसलमान ऐसी लड़ रहा हिंदू जैन से लड़ रहा है किसी और ऐसी लड़ रहा कोई किसी और से लड़ रहा उनके सारे शास्त्री पंडित विवाद में, लग में लगे हुए हैं उनके सन्यासी एक दूसरे के खंडन में लगे हुए हैं वो एक दूसरे के खिलाफ झंडा लिए हुए खड़े एक मंदिर दूसरे चर्च के विरोध में खड़ा हुआ है और अधर्म अधर्म रोज आगे बढ़ता जा रहा है क्योंकि इन बिचारे धार्मिकों को पहले अपने बीच लड़ने से फुर्सत नहीं ले तो अधर्म से लड़ने की कोई कोशिश अधर्म की ताकत को जिताने वाले लोग आपस में लड़ने वाले धार्मिक लोग हैं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 सभी धर्मों को एक साथ चित्त विदा दे, दे। तो पहली बार वो उपलब्ध होती है जहाँ से धर्म की यात्रा शुरू होती है। क्योंकि उसके बाद लड़ाई अधर्म से रह जाती है धर्मो से नहीं रह जाती तब सारा जीवन अधर्म से संघर्ष करने में संलग्न हो सकता है अधर्म और धर्म के बीच चुनिए धर्मों के बीच नहीं एक ही अधर्म है और एक ही धर्म है उसके बीच चुनाव करिए वहाँ खोजिए वहाँ बदलाट करिए वहाँ परिवर्तन हो जाए वहाँ जीवन रूपांतरित हो तो कोई फल ला सकता है शायद मेरी बात सुबह वो मित्र नहीं समझ पाए वो शायद ये समझे कि 300 धर्मों में से किसी का पक्षपाती मैं भी हूँ और उसका प्रचार करने आया तो वो गलत समझ गए हैं वो और तीन दिन में बात सुनेंगे तो उनको ख्याल आ जाएगा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 वो भी दूर ही रहा उसने कहा कि कहाँ की फिजूल की सांसारिक बातें आप छेड़ते हैं प्रेम प्रेम मैंने कभी नहीं किया मुझे तो परमात्मा को पाना उस उसन्यासी ने कहा फिर भी थोड़ा बहुत कभी किसी को प्रेम किया हो याद करो कोशिश करो उस आदमी ने कहा कि मैंने कभी प्रेम नहीं किया मैं कसम खा के कहता हूँ कि मैंने कभी प्रेम नहीं किया मुझे तो परमात्मा को पाना मुझे कहाँ के बंधन में डालने की बात आप पूछते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 और अगर खिड़की के कारण पूरा आकाश न दिखाई पड़ता हो तो खिड़की को बड़ा करिए ताकि पूरा आकाश दिखाई पड़े खिड़की को इतना बड़ा करिए कि खिड़की मिट जाए और आकाश ही रह जाए कोई दीवार न रह लेकिन खिड़की को बंद मत कर लेना क्योंकि खिड़की से आकाश छोटा दिखाई पड़ता है तो खिड़की बंद कर ले दीवार अंदर कर ले अंदर बैठ जाए बिल्कुल ही आकाश दिखाई नहीं पड़े प्रेम अकेला जरो है जहां से मनुष्य परमात्मा की ओर उठता है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 प्रेम इतना बड़ा हो जाए कि प्रेमी के पार निकल जाए प्रेमी को पार कर जाए प्रेम इतना बड़ा हो जाए तो उसे कोई भी ना रोक सके वो बड़ा से बड़ा होता चला धीरे धीरे सभी उसके घेरे में समा जाएं, जाए सबको पार कर जाए सबके अतीत निकल जाए जिस दिन प्रेम इतना बड़ा हो जाता है की तो उसकी कोई सीमा नहीं रह जाती उसी दिन प्रेम प्रार्थना बन जा प्रेम में दुख नहीं है प्रेम की सीमा में दुख है और प्रेम की सीमा तोड़नी है लेकिन ना समझी चलती रही ये बहुत वर्षों से समझी ऐसी चलती रही कि प्रेम को ही तोड़ दो आंख में कभी कभी धूल चली जाती है आंख में तकलीफ होती है तो आंख को फोड़ दो वो समझाने वाले ऐसा कहते वो समझाने वाले ये कहते हैं कि पैर में जंजीर पड़ जाती है तो पैर ही काट डालो वो समझाने वाले ये कहते हैं नाक में मक्खी बैठ जाती है तो नाक काट डालो क्योंकि नाक बड़ी गड़बड़ती इसमें तो मक्खी को बैठने के लिए जगह मिल जाती अवसर मिल जाता न ना होगी नाक न ना बैठेगी मक्खी तो वो कहते हैं कि प्रेम के कारण सीमाएं बन जाती हैं तो प्रेम ही छोड़ दो क्योंकि न होगा प्रेम न बनेगी सीमा खिड़की में से झांकते हैं आकाश सीमित हो जाता है तो खिड़की बंद कर दो न होगी खिड़की ना होगा हो आकाश सीमित लेकिन बड़ी भूत भरी दलील है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 आप भी परतंत्रता लाते हैं और जिसे आप प्रेम करते हैं वो भी आपके लिए परतंत्रता लाते हैं आप दोनों एक दूसरे को घेर के उसके मालिक हो जाना चाहते हैं फिर इस मालकीय से दुख हो माल से शुरू होता है इस मालकीय से पीड़ा शुरू होती है इस मालकीय ऐसी कष्ट शुरू होता है फिर हम गाली देना शुरू करते हैं की प्रेम बड़ा जंजाल है प्रेम के बाहर हो जाना चाहिए जा प्रेम छोड़ नहीं साहब प्रेम जंजाल नहीं है और न प्रेम दुख है और न पीड़ा है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 जो खुले आकाश में खिला वो बंद तिजोड़ियों में मर जाता है। जो खुले आकाश में खुले सूरज में प्राणवान वो बंद तिजोड़ियों में मर तिजोरी उसकी कब्र है और जब वो चादू से खोलेगा अपनी तिजोरी, तो तो पाएगा वहां तो वो मर गया जिसे वो बंद कर सब फिर वो रोएगा ये बड़ा जंजाल है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 फिर पीड़ा का दोस्त अपने को देना चाहिए था कि मेरी कोई भूल थी तो दोस्त प्रेम को देते दोस्त फूल को देखते हैं जो तिजोरी में आके मर गया और कष्ट देने लगा दोस्त था हमारा और हमने तरलता से उसे ट्रांसफर किया उसे किसी और पे खोप दी ये जो प्रेम का विरोध पैदा हुआ पहला तो ये कारण था और दूसरा कारण ये था कि हजारों वर्षों से आदमी को यह समझाया गया है कि परमात्मा और संसार में एक बुनियादी विरोध में शत्रु हैं दोनों संसार और परमात्मा में कोई गहरी शत्रुता है तो जो आदमी संसार को प्रेम करता है वो परमात्मा से वंचित रह जाएगा ये दूसरी शिक्षा बड़ी खतरनाक साबित हुई अगर परमात्मा का संसार से कोई भी विरोध है तो या तो अब तक परमात्मा न बचता या अब तक संसार न बचता वे दोनों बचे हुए हैं और वे दोनों किसी गहरे तारतम में किसी गहरी हारमोनी में जी, जी कर जी रहे है उनके बीच विरोध नहीं हो सकता तो सच तो यह है की उनके बीच दो होने का भी सवाल नहीं है विरोध तो बहुत दूर की बात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 उस बच्चे ने एक बड़ी अजीब बात पूछी बच्चे अक्सर अजीब बातें पूछ लेते उस बच्चे ने अपने उस बूढ़े को पूछा कि दादा एक बात मुझे तुमसे पूछनी मैंने सुना कि तुम परमात्मा को बहुत प्रेम करते हो उस बूढ़े ने कहा मैं उसे उस बहुत प्रेम करती हूँ उस लड़के ने पूछा और आप मुझसे भी कई बार कहते हो कि मैं तुम्हें भी बहुत प्रेम करता हूँ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 उस बच्चे को धक्के दे नीचे कर दिया शायद उसने सोचा होगा वो परमात्मा की आँखों में इस तरह ऊंचा उठ गया शायद उसने सोचा होगा कि उसने परमात्मा के प्रेम को पा लिया शायद उसने सोचा होगा कि बड़ी साधना कर ली उसने तो वो बड़े बंधनों के बाहर हो गया। अगर ऐसा तो सोचा हो तो वो आदमी पागल क्यूँकी एक बच्चे को भी जो प्रेम नहीं कर सका वो परमात्मा को कैसे प्रेम कर सके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 प्रेम न तो सांसारिक होता है और न आध्यात्मिक होता है प्रेम शुरू होता है संसार से वो पूर्ण होता है अध्यात्म प्रेम शुरू होता है पड़ोसी से वो पूर्ण होता है परमात्मा पर प्रेम न तो सांसारिक है न आध्यात्मिक प्रेम तो संसार और परमात्मा के बीच का सेतु है जहां से दोनों जुड़े हैं और एक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 अगर क्राइस्ट कोई बने बनाए सन्यासी होते तो वैश्या के व्रत से कई कदम दूर से ही भाग गए हो कहा वैश्य और कहा सन्यासी लेकिन धूप थी तेज और घनी छाया थी उस वैश्या के भवन के बगीचे में वो विश्राम करने को रुक गए थे वो वैश्य थी मैदली उसने अपनी खिड़की से झांक कर देखा एक बहुत सुंदर युवा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 बड़े सम्राट और बड़े राजकुमार और बड़े धनपति उसके द्वार पर भी मांगते थे प्रेम लेकिन आज पहली दफा उसे लगा कि की प्रेम की भीक अगर मुझे भी मांगनी पड़े तो मैं भी मांगू वो अपने महल से बाहर निकली और जाके क्राइस्ट तो उसने कहा युवक क्या उचित न होगा कि तुम मेरे महल में चलकर के विश्राम करो लेकिन क्राइस्ट सब उठने को थे विश्राम पूरा हो गया था और उन्होंने कहा अब तो मेरे जाने का समय भी आ गया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 उसके द्वार से लोग लौट जाते थे लेकिन वो तो आज तक किसी के द्वार पर गई ही नहीं उसकी आंखों में आंसू आ गया और उसने कहा कि नहीं जीतर चलना ही होगा क्या आप मेरे प्रति इतना प्रेम भी प्रकट नहीं कर सकते हैं कि मेरे घर में थोड़ी देर अतिथि हो जाए तो क्राइस्ट ने को कहा मददलीन बहुत लोग तेरे पास प्रेम करने आए होंगे लेकिन मैं तुझसे कहता हूँ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 जिस चित्त से क्रोध समाप्त हो गया हो जिस चित्त ने सबके मंगल की कामना को अपनी जगह अपने, अपने हृदय में जगह देती हो जो प्राण सबके लिए प्रार्थना से भरा है वे ही तो प्रेम करने में समर्थ हो लेकिन हमारा हृदय तो एक के मंगल की कामना से भी आपूरित नहीं होता है जिन्हें हम प्रेम करते हैं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 के वो देने में समर्थ हो सका और कोई लेने को राजी हो सके लेकिन हमारा सारा प्रेम तो मांगता, है मानता है मांगता है और मांगता चला जाता जा। है पति पत्नी से मांग रही है माँ बेटे मांग रही है बहन बहन से, भाई भाई से, दोस्त दोस्त सब एक दूसरे से मांग रहे हैं सब एक दूसरे के एक दूसरे से कुछ लेने को आतरो मांग रहे हैं उसी से होगा उनका प्रेम लेकिन उनसे नहीं जिनको वो प्रेम जतला रहेगा जो उन्होंने मांगा है मिल जाएगा और प्रेम सुरोहित तो हो जाएगा और हवा और तब प्रेम फील देता हुआ मालूम होगा अगर नहीं मिलेगा वो जो चाह गया प्रेम कोई इच्छा नहीं है प्रेम कोई वासना नहीं है प्रेम से बड़ी कोई साधना नहीं है क्योंकि प्रेम है दान वो है बांसना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 उसी में उसे पहली बार उसके हाथ आकाश की तरफ उठते हैं और परम सत्ता की ओर उसके प्राण झटते हैं उसी अनुग्रह में प्रेम के अनुग्रह में पहली बार प्रार्थना का जन्म होता है और प्रेम के अनुग्रह में ही पहली बार परमात्मा के मंदिर की सीढ़िया स्पष्ट से शुरू हो जाती रविन्द्रनाथ मरने को थे और उन्होंने अपने अंतिम गीतों में एक गीत लिखा और उस गीत में लिखा है की है परमात्मा तेरी पृथ्वी बहुत सुंदर थी और तेरा संसार बहुत अद्भुत था जितना भी मैं प्रेम कर सका उतना आनंद पा सका और अगर मैंने कोई कष्ट पाए तो वो मेरे प्रेम की कमी संसार की कमी में और मैं तुझसे प्रार्थना करता हूँ कि मैं मुक्ति नहीं चाहता और मैं कोई मोक्ष नहीं चाहता मैं तो यही चाहता हूँ की तू तो मुझे इस योग समझना इस योग को बनाना कि मैं बार बार लौट के आऊंगा तेरे संसार को प्रेम कर वो घड़ी आ जाए एक दिन कि मेरा परिपूर्ण तेरे संसार के प्रति परिपूर्णता और प्रेम से भर जाए उसी क्षण को मैं जान लूंगा कि मुक्ति मेरे द्वार आ गई प्रेम जिस दिन पूर्ण होता है उसी दिन व्यक्ति पूर्ण मुक्त हो जाए प्रेम के विरोध में नहीं है मुक्ति प्रेम में प्रेम के भीतर ही है मुक्ति प्रेम की शत्रुता में प्रेम के प्रति पीठ कर और क्योंकि धर्म ने प्रेम का विरोध लिया इसलिए धर्म संसार को उजाड़ने वाला सिलसुआ बनाने वाला है ये पृथ्वी स्वर्ग हो सकती थी नर्क हो गई क्योंकि जिस सूत्र से ये स्वर्ग हो सकती थी धर्मों ने उसी का विरोध ले लिया वे उसी के शत्रु के खड़े हो गए मैं प्रेम का विरोधी नहीं हूँ और मैं मानता जी नहीं की कोई धार्मिक व्यक्ति प्रेम का विरोधी हो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 तो भी मैं प्रार्थना करता हूँ कि फूल को मत फेंक देना क्योंकि वो घर जिसमें कांटो वाला गुलाब है उस घर से बेहतर है जिसमें कोई गुलाब ही नहीं। काटे फेंके जा सकते हैं साथ गुलाब भी फेंक जाता हो तो फिर कांटे भी बचा लेंगे। वे कांटे भी प्यारे हैं जो गुलाब के साथ हैं। हाँ ये हो सकता है कि कांटों से मुक्त हुआ जा सके और फूल गुलाब का पैदा किया जा जाए जा। वैसा हो सके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 सच तो यह है कि प्रेम जब होता है बिना तीरा के भी होता है तीरा हमारी भूल है तीरा हमारी भूल है वो प्रेम की भूल नहीं इससे थोड़ा ध्यान तो जीवन में प्रेम और परमात्मा के बीच का विरोध नष्ट हो सकेगा संसार और सत्य के बीच की खाई टूट सकेगी और सब ज्यादा निर्विध मन जाता सहज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 जब प्रेम असीम को उपलब्ध हो जाता है तो जब व्यक्ति धन्यता को उपलब्ध हो जाता है वो जीवन की परम उपलब्ध एक अंतिम छोटा सा प्रश्न पूरा पूरा पांच छह मित्रों ने पूछा है श्रद्धा और विश्वास के लिए जिसके संबंध में शुभ बात थी एक मित्र पूछते हैं बुद्धि जहा काम नहीं करती वहां क्या करे वहां कुछ भी मत करे वहां चुप रह जाए बुद्धि जहां काम नहीं करती वहां चुप रह जाए वहां मौन हो जाए वहां साइलेंट हो जाए इतना सौभाग्य की बात यह है कि कहीं जाके बुद्धि काम नहीं करती तो चुप हो जाए मौन हो जाए वही ध्यान शुरू हो जाए लेकिन वो कहते हैं कि जहां बुद्धि नहीं काम करती वहां श्रद्धा करेंगे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 कहता है कि शास्त्रों में लिखा है वेद में लिखा है कुरान में लिखा है बाइबल में, में लिखा है तो क्या झूठ हो सकता महावीर ने कहा बुद्ध ने कहा कृष्ण ने कहा तो क्या गलत हो सकता ये बात कौन कर रहा है ये दलीलें कौन दे रहा है ये गीता बाइबल कुरान का उद्धरण कौन दे रहा ये बुद्धि नहीं दे रही ये कौन दे रहा बड़े मजे की बात है ईश्वर के पक्ष में जो दलीलें दी जाती है वो बुद्धि की दलील नहीं और विपक्ष में जो दलील दी जाती है वो बुद्धि की दलील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 लेकिन जो हमारे पक्ष में होता है उसको हम कहते हैं ये बुद्धि के ऊपर की बात और जो हमारे विपक्ष में होता है वो फिर हमारे लिए बुद्धि के नीचे की बात हो जाता है वो कोरा तर्क हो जाता है वो सिर्फ आर्गुमेंट हो जाता है वो सिर्फ विवाद हो जाता है कभी तर्क है चाहे विपक्ष में हो और चाहे विपक्ष उनसे कोई फर्क नहीं पड़ता तो आप ईश्वर को मानते हैं आत्मा को मानते हैं फला करते हैं डिका मानते हैं वो सबका सब बुद्धि का है बुद्धि से कुछ भी मत मानिए यही मैं कह रहा हूँ नास्तिक को भी मत मानिए आस्तिक को भी मत मानिए इसी को मैं कह रहा हूँ श्रद्धा मत करिए विश्वास मत करिए अगर बुद्धि के ऊपर उठना है तो छोड़िए श्रद्धा को छोड़िए विश्वास को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 लेकिन वो तभी उत्तर मिलता है जब आप अपने उत्तर देने बंद कर देते हैं सीखे हुए तो उत्तर बंद कर देंगे तब वो उत्तर उपलब्ध होगा जो आपके भीतर से आता है उसके लिए निष्प्रश्न हो जाना निरुतर हो जाना जरूरी है साफ खत्म हो जाए विश्वास अविश्वास और आप चुपचाप खड़े रह जाएं और आगे आपको शून्य रह जाए कुछ भी न रह जाए उसी शून्य में वो सुना जाता है जो परमात्मा का है वो देखा जाता है जो सत्य का है वो अनुभव किया जाता है जो प्रेम का है उसके पहले नहीं उसके पहले जरा भी नहीं उसके पहले कुछ भी नहीं हो सकता उस टोटल वैक्यूम में उस पूर्ण पून्य के सामने जब बुद्धि खड़ी होती तभी निरस्त हो जाती है कभी गिर जाती है और समाप्त हो जाती है तो फिर उसका कोई सहारा नहीं रह जाता जिसके आधार पर तो वो खड़ी रह जाए बेसहारा हो जाती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 जहां से उस जगह की शुरुआत होती जो बुद्धि के ऊपर है उसकी शुरुआत ही नहीं हो पाएगी दो डिग्री पर रोक गए हैं आदमी सभी के सब और उनसे अगर कहो कि छोड़ो ये विश्वास तो वो कहते हैं कि फिर हम बुद्धि के आती नहीं जा सकेंगे यही विश्वास उनको बुद्धि के आती जाने से रोके हुए सौ डिग्री तक जाना होगा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 मेरा एक प्यारा एक गांव की सड़क पर भीख मांग रहा है उसे बच्चे पत्थर मार रहे गांव के लोग उसे सता रहे वो खड़ा हुआ हंस रहा था और गीत गाए गया था उसके मन में जरा भी क्रोध न था उसके मन में जरा भी प्रतिरोधना था वो पत्थर खा रहा था उसके माथे से खून से रहा था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 ये कहानी ये कहती है कि परमात्मा की शक्ति उसको उपलब्ध होती है जो अपनी शक्ति का सब सहारा छोड़ देता है जो अपना तर्क छोड़ देता अपना वितर्क छोड़ देता अपना विश्वास छोड़ देता अपना विश्वास छोड़ देता, देता है जो मौन और शून्य में खड़ा रह जाता है जो अपनी सारी पकड़ छोड़ देता सारी क्लिमिंग छोड़ देता है अपनी मिट्टी खोल देता है वो कह देता